ओम श्री नमः परमात्म नम सतम्याय श्री भगवाच मय आसक्त मना पार्थ योगाश्रयशय समग्रम यसि तत्शुद मयिक्त मना पाथ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यसी तृणु अन्वय एव श पार्थ पार्थ मई आशक्त मना अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मदाश्रय मेरे पराण होकर योगम योग में युजन लगा हुआ तू यथा जिस प्रकार से समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप माम मुझको असंशयम संशयहित ज्ञासी जानेगा तुस्को सृणु सुन ज्ञान सक्षत यज्ञा ने ज्ञातव्यमशिष्य पदछेद ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदं न इह द अवशिष्यते यूये अन्वयस्त अहम् मैं ते तेरे लिए इदं इस विज्ञान सहित ज्ञान तत्व ज्ञान को अशेषतः संपूर्णतया वश्यामी कहूंगा जिसको ज्ञातवा जानकर इस संसार में भूय फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य न अवशिष्य थे शेष नहीं रह जाता सिद्धये तत्वतः मनुष्या पदछेद मनुष्याण सहस्रेशि यतति सिद्धए यतताम अम कचित माम वेदी तत्व अन्वय एवं हजारों में मनुष्यों में कश्चित कोई एक सिद्ध मेरी प्राप्ति के लिए यतति यत्न करता है और उन यतताम यन करने वाले सिद्धान योगियों में अभी भी कश्चित कोई एक मेरे परायण होकर माम मुझको तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वेत्ती जानता है भूमिरा पोनलो वायु खमनो ुदिव अहंकार भूमि आप अनल वायु खमन बुद्धि अहंकार प्रकृति अयमित प्रकृति में जीवभूता महाबाहो येदेद अपरा इत तो अन्दि में जीवभूता महाबा ययाद धार्यते जगत अन्वय शूमि पृथ्वी आप जल अन अग्नि वायु, वायु, खम, आकाश मन मन बुद्धि बुद्धि च और अहंकार अहंकार एव, भी, इति, इस प्रकार इम यह अष्टधा आठ प्रकार से भिन्ना विभाजित में मेरी प्रकृति प्रकृति है आठ प्रकार के भेदों वाली तू तो अपरा अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो महाबाहो इत इससे अन्याम दूसरी को यया जिससे इदम यह संपूर्ण जगत जगत धार्य धारण किया जाता है मैं मेरी जीव भूताम जीव रूपा पराम परा अर्थात चेतन प्रकृति प्रकृति विधि जान अहम् कृष्णस्य जगत प्रलय पदछेदूप अहम कृत्स प्रभु प्रलय तथा अनवय एवं शुद्धार्थ ऐसा उपधारय समझ की सर्वाणी संपूर्ण भूतानी भूत एक इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और अहम मैं जगतः जगत का प्रभव तथा प्रलय प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ मत् परतरम न्यत किचिदस्ति धनंजय मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगड़ा पर मत् परतरम न अत किस्ति धनंजय इदं प्रोतं सूत्रे मणिगड़ा शब्द धनंजय मत् मुझसे अन्य भिन्न दूसरा किंचित कोई भी परतरम परम कारण न, नहीं अस्थि है इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत सूत्र सूत्र में सूत्र के मणिगड़ाह मली मणियों के एव सदृश मई मुझ में प्रोतम गुथा हुआ है रसो हम रसोहसु कौंतेय प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेश शब्द खे पौरुषमेश प्रभा अस्मी शशि के सूर्यो प्रणव सर्वेदेश शब्दार्थ कौंते मैं अपसु जल में रस रस हूँ शशि सूर्यो चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश अस्मी हूँ सर्वेदेश संपूर्ण वेदों में प्रलव ओंकार हूँ खे आकाश में शब्द शब्द और नृषु पुरुषों में पौरुषम पुरुष पुण्यो गृथिव्या विभावसो द्य गंध पृथिव्या अस्मि तपस्पि अन्वय इयम् श्रद्धा पृथिव्याम पृथ्वी में पुण्य पवित्र गंध गंध च और विभावसो अग्नि में तेज तेज अस्मी हूँ तथा सर्वभूत संपूर्ण भूतों में उनका जीवनम्, जीवन हुँ। क्या? और थपस्वी तपस्वियों में तप तप अस्मी बीज मं सर्वूता बुद्धिर्बुद्धिमतास्मी तेजस्तेजस्वी बुद्धि बुद्धिमता तेज तेजस्वी नाम अहम अन्वय पार्थ पार्थ, पार्थ? सर्वभूता संपूर्ण भूतों का सनातनम सनातन बीजम बीज माम मुझको ही विधि ज्ञान अहम मैं बुद्धिमता बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि और तेजस्वी तेजस्वियों का तेज तेज अस् बल बलवता हम कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्म विरुद्ध भूतेष् कामोस्मी भरतर्स परेद बलम बलवता चहम कामराग विवर्जित धर्मा विरुद्ध भूते सुम अस्मी भरतरस अन्वय एवं श्रद्धार्थ भरतरस भरत अहम् मैं बलवता बलवानों का काम राग विवर्जित आसक्ति और कामनाओं से रहित बलम बल अर्थात सामर्थ्य हूँ च और भूतेशु सब भूतों में धर्म धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम काम अस्मि हूँ ये चै सात्विका भाव आ राजशास्ताम शास मत् एवति न तोहम तेसु ते मयी पदछेद ये चविक भावा राजमस मत्ति न तो अहम तेज ते मयी अन्वय एव और केव भी ये जो सात्विका से उत्पन्न होने वाले भाव और ये जो राजसा रजोगुण से तथा तामसा तमोगुण से होने वाली भाव हैं तान उन सबको तू मत एव मुझसे ही होने वाले हैं इति ऐसा विधि ज्ञान तो परंतु वास्तव में टेसु उनमें अहम् मैं और ते वे मैं मुझ में न नहीं है िभगुणमय भाव एवमीद मोहित नीजाति मेहभ्य परम्यय पदछेदि गुणमय भाव एव इदम जगत मोहित न अजाति मेभ्य परम अव्ययम अनुमय एवं शुद्धार्थ गुण है, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस ए इन त्रिभी तीनों प्रकार की भावी है भावों से इदम यह सर्वम सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मोहितम मोहित हो रहा है इसलिए एभ्या, इन तीनों गुणों से परम परे माम मुझ अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभी अभिजाना जानता दैवी शेसा गुणमई मम माया दुरतया प्रपद्यन्ते दैवी प्रपद्यदेद दैवीशा गुणमयी मम मायादुरत्यया ए प्रपद्यन्ते मूरत प्रपद्यमेता श्रद्धा क्योंकि कैशा यह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी, त्रिगुड़मयी मम मेरी माया माया दुर बड़ी दुस्तर है परंतु ये जो पुरुष केवल माम मुझको एव ही निरंतर प्रपद्यंते भजते हैं ते वे एताम इस मायाम माया को तरंती उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से डर जाते हैं न माम दुष्कृत मोठा प्रपद्यंते न राधमा मायापृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता पदछेद न मकृति नूढ़ा प्रपद्यंते न राधमा मृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता अन्वय शब्दार्थ मायाया माया के माया माया द्वारा अपहृत ज्ञाना जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुरम भावम आसुर स्वभाव को आश्रिता धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच दुष्कृति न कर्म करने वाली मूढ़ मूढ़ लोग माम मुझको न नहीं प्रपद्य भजते चतुर्विधा भजंते मना सुकृतिनोर्जुन आर्थ जिज्ञासी भरतर्षभ चर्तर्ष भदक्षेद चतुर्विधा माम मना सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी च चरतर्स अन्वय एवं शुभार्थ भरतर्स अर्जुन भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुकृति उत्तम कर्म करने वाली अर्थार्थी अर्थार्थी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला आर्त आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु जिज्ञासु मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला क्या और ज्ञानी ज्ञानी ऐसे चतुर्विधा चार प्रकार के जनाह, भक्त जन माम मुझको भजते हैं। ज्ञानी ज्ञानी एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो अहम् जते मम प्रियेदिष्य प्रिय अत्य अहम स च मम प्रियव शब्द उनमें नित्य युक्त नित्य मुझमे एक भाव से स्थित एक भक्ति अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी यानी भक्त विशिष्यते विशिष्टते अतिम है क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी न ज्ञानी को अहम मैं अत्यथम अत्यंत प्रिय प्रिय हूँ और सह ज्ञानी मम मुझे अत्यंत प्रिय प्रिय है उदाराह सर्व ज्ञानी ज्ञत्में आस्थि स गतिम् युक्ता उदारा सर्वे ज्ञानी तु आत्मा अस्थि सी युक्तात्मा माम एव मनुतम गतिवय शब्दार्थ शब्दार्थे ये सर्वे एव सभी उदारा उदार हैं तो परंतु ज्ञानी ज्ञानी तो साक्षात आत्मा मेरा स्वरूप एव ही है ऐसा मे मेरा मतम मत है ही क्यूँकी सह वह युक्तात्मा मतगत मनबुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तम अति उत्तम गतिम गति स्वरूप माम मुझमें एव ही आस्थित अच्छी प्रकार स्थित है बहु जन्मना वासुदेव सुर्लभ पदछेद बहूना प्रपद्यते से सर्वमिति सर्व महात्मा सुर्लभ न्वय एवं शब्दार्थ बहु नाम बहुत जन्म नाम जन्मों की अंते अंत अन्त के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सर्वम सब कुछ वासुदेव वासुदेव ही है इति इस प्रकार माम मुझको प्रपद्यते भजता है स वह महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है काम स्तस्तृत ज्ञान प्रपद्यन्न देवता तम तस्था नियता नियता स्वया काम तैहतना प्रपद्य अतायान्वय शब्दा तैहत उन उन कामय भोगों की कामना द्वारा कृतान जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग स्वयं अपनी प्रकृतिया स्वभाव से नियता प्रेरित होकर तम तम उस उस नियमम नियम को आस्था धारण करके अन्य अन्य देवताह, देवताओं को प्रपद्य हैं, अर्थात पूजते हैं यो यो याम याम या तनु भक्त श्रद्धा तस्चला श्रद्धा तमेव द याम, याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित तस्तला विदधा अन्वय एव एवं यह यह जो जो भक्तः सकाम भक्त याम याम जिस जिस तनुम देवता के स्वरूप को श्रद्धा श्रद्धा से अर्चित पूजना इच्छती चाहता है तस्य उस तस्य उस भक्त की श्रद्धाम श्रद्धा को अहम् मै काम एव उसी देवता के प्रति अचलाम स्थिर विदधा करता हूँ स तया तस्याराधनमीहते युक्त तस्राधन मीहते लभते चत काम मय विताेद सह तया श्रद्धया युक्त तस् आराधनम ईहते ला मैं अन्वय श्रद्धा स वह पुरुष तया उस उधया श्रद्धास युक्त, युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधनम पूजन की करता है क्या और तथा उस देवता से मया मेरी द्वारा एवं ही विधान किए हुए तान उन कामान इच्छित भोगों को ही निंदेह लभसे प्राप्त करता है अन्तवत् फल तदव्यल्प मेधसा देवान्दो यानी मदभक्ता पदछेद अन्तवत् फल तम तवती अल्प मेधसा देवान्द यज या मदभक्ता शब्द पर अल्पबुद्धि वालों का तत्व फलम फल अंतवत नाशवान् भवती है तथा वे देवय देवताओं को पूजने वाली देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं और मद मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंतिम में वे माम मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं मन्यन्ते अव्यक्त व्यक्तिमा मुद्धयजान मयुतमेद अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मे अबुद्धय परम भाव अजान मम अव्ययम् अनुत्तमम् अन्वय एवं शब्दाथ अबुद्धयः बुद्धिहीन पुरुष मम मेरे अनुत्तमम् अनुत्तम अव्ययम् अविनाशी परम् परम् पर भावको भाव अजानंतः न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति व्यक्ति भाव को आपन्नम प्राप्त हुआ मनयंत्री मानते हैं न प्रकाशः लोको हम प्रकाश मूढ़ोम नोको मज्यय पदछेद नहम प्रकाशमा मूढ़ अयम न अजाती माम अजम अव्ययम् शब्दार्थ योग माया समावृत अपनी योग माया से छिपा हुआ अहम मैं सर्वस्य सबके प्रकाश प्रत्यक्ष न नहीं होता इसलिए अयम यह मूढ़ अज्ञानी लोक जन समुदाय माम मुझ अजम जन्म रहित अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को न नहीं अभिजाना जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि वर्तमान चाजुन भविष्या वेद न वेद अहम् अहम सम वर्तमानी अर्जुन भविष्या चूता वेद न कचन अन्वय एवं शब्द अर्जुन अर्जुन समतीतानी पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमानी वर्तमान में स्थित तथा भविष्याणि आगे होने वाले भूतानि सब भूतों को अहम मैं वेद जानता हूँ तो परंतु माम मुझको कश्चन कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष न नहीं वेद जानता इच्छा दिशमुन द्वंद मोहन भारत समोहम सर्गे स्वर्गे परंतप परेद इच्छा द्वेष इच्छावेशत्थेन द्वंदमोहन भारत सर्वूतानी समोहम सर्गे यति पर अन्वय एव शब्दार भारत भरतवंशी पर अर्जुन सर्गे संसार में इच्छादेशत्थेन इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद मोहन सुख दुखादि द्वंद मोह से सर्वभूता संपूर्ण प्राणी सम्मोम अत्यंत अज्ञता को ज्ञानी प्राप्त हो रहे हैं गापम जना पुण्य कर्मणाम वजन्ते माम पापं, हा, वजन्ते पदच्छेद ोहक्तावय पर निष्काम भाव से पुण्य कर्म नाम श्रेष्ठ कर्मो का आचरण करने वाली ईशाम जिन जनानाम पुरुषों का पापम पाप अंतम नष्ट हो गया है ते वे द्वंद मोह निर्मुक्ता राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ व्रता दृढ़ निश्च भक्त माम मुझको सब प्रकार से भजन्ते, भजते हैं जरा मोक्षा माश्रित यत ते ब्रह्म तद विदुह कृष्ण अध्यात्म पदच्छेद। जरा जरामरण मोक्षा आश्रित्य ये ते ब्रह्म सत्दु कृष्ण अध्यात्म कर्म चन्वयस्वी शब्दा ये जो माम मेरे आश्रित्य शरण होकर जरा मरण मोक्षा जरा और मरण से छूटने के लिए यतं यत्न करते हैं ते वे पुरुष उस ब्रह्म ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्मम अध्यात्म को च तथा अखिलम संपूर्ण कर्म कर्म को विदु जानते से साधी साधी ये दु प्रयाण काले चम ते, ते विदु युक्त चेतस पदछेद साधीभूता दम ये विदु प्रयाण काले चम ते विदु युक्त चेतस शब्दार्थ ये जो पुरुष साधी भूताधि दैवम अधित भूत और अधिदेव के सहित तथा साधी यज्ञम अधि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप माम मुझे प्रयाण काली अंत में अपि विदुह जानते हैं अर्थात जैसे भाव, बादल धूप पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं ऐसे जो जानते है ते वे युक्त युक्त चित्त वाले पुरुष माम मुझे च ही विदुह जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं ओम तत्वी श्रीमद भगवत गीता सु उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तमोध्याय